जलं वायुना सगो श्री श्रीशुक उच इ सरत्स्व्छल पद्मा सुगंधि न्यशत्वायुना स गो गोपालि परमात्मा गऊ को साथ में लेकर के गोपालों को साथ में लेकर के प्रविष्ट हो रहे हैं जी महाराज कथा कर रहे हैं कि इतम सरस स्वच्छ जलम बीच में आप बाधा करेंगे क्या लाभ इस आप अकेले अपनी सुख के लिए सांसारिक सुख के लिए लोगों का भगवत रस बिगाड़ रहे हैं जिस मां के पास बच्चे हूं बाहर बैठी बाहर आवाज सुनाई पड़ती है बच्चों से हमें भी प्यारे ठाकुर जी के स्वरूप हैं लेकिन कथा में विघात हो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमें बच्चों से स्नेह नहीं है लेकिन बच्चे अगर कथा में विघातक हो रहे हैं तो आपको स्वयं सोच विहार इतम सरस्वच्छ जलम पदमा कर न्यशत वायुना वातम सगो गोपालकोचुत सर ऋतु के द्वारा जल स्वच्छ हो गया है सारे वन में सुंदर शोभा विद्यमान है पद्मा कर सुगंधिना कमलों की सुगंधि चारों तरफ फैल रही है मामा मामा महक रही है या पदमा कर सुगंधिना लक्ष्मी जी के हाथ के स्पर्श से सब जगह सुगंधी फैल गई है पदमा कर सुगंधिना चूंकि रमा क्रीडम अभूनप सारा ब्रजमंडल रमा क्रीड हो गया है इसलिए लक्ष्मी जी की जी हर वस्तु को अपने हाथ से संजोती है श्री वृंदावन के वनश्री को जिसमें ठाकुर रमन करते हैं, उसको लक्ष्मी जी अपने हाथ से संजोती है और ठाकुर के विहार स्थल में अगर कोई ऐसी वस्तु है जो अपेक्षित नहीं है तो भगवती भास्ती लक्ष्मी उसको अपने हाथों से हटा करके बाहर कह देता सम्मार्जनी से तो पदमा कर सुगंधिना वायुना वातम स गो गोपाल चिता अब भक्तों के पांच प्रकार के दास्य शांत सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव का रसा स्वागत इस श्लोक में है कि कुसुमित बनराज सुष्मृंग द्विजकुलुष्ट सरस्वरिन महीद्रम मधुपति रव चारयंगाह चारयंगा सह पशुपाल बलचु पूजबेणी कुसुमित बनराजी फूली हुई बन की पंक्तियां हैं श्रेणियां हैं एक कतार से कतार फूल लगे हुए हैं भंवरे गुंजार कर रहे हैं द्विजकुलभुष्ट सरा पक्षियों के चहचहाट से परिपूर्ण सरोवर है तीन सरित नदी प्रवाहित मही है महीद्रम गिरिराज जी सुशोभित है ये पांच ये पांच ही पांच प्रकार की भक्तों के मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं सरिता की तरह बहने में और बह करके अपने प्रियतम समुद्र की ओर अनुपल अनुक्षण जाने में ही भक्ति की शोभा है और मही ध्रम पर्वत की तरह दृढ़ता होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में जिस भक्त के मन में पर्वत की तरह दृढ़ता नहीं है वह आगे बढ़ नहीं सकता है इस तरह से पांच प्रकार की भावों का समावेश हो सकता है इनको पांचों प्रकार की भावों को देख करके भगवान मधुपति यहां भगवान चंद्र का द्योतक है ऐसे मधुपति बसंत भी है वन से संबंधित भविष्य मधुपति रव गाय चार अयन गाह ठाकुर चरवाहा बने हैं आज चार अयन गाह गऊ को चरा रहे हैं गऊ को भी चरा रहे हैं लोगों की श्रवण इंद्री को अपनी ओर खींच रहे हैं लोगों के नेत्र इंद्रिय को अपने ओर खींच रहे हैं लोगों के त्व इंद्रिय को अपने ओर खींच रहे हैं इस प्रकार संपूर्ण गाह मन इंद्रियों को भी चला रहे हैं मधुपतिरव गाय चारयन गाह सह पशुपाल बनस चूज वेण वेणनाद आरंभ कर दिया ठाकुर जी ने बंसी बजाना शुरू कर दिया ये वंशी क्या हो समस्त ब्रह्मानंद और अशेष विषयानंद जिस बंसी के निनाद के सामने तुच्छ हैं उसको कहते हैं वेणु वेणु का अर्थ ही यही है वस् इस व और ई व और ई क्या है विषयानंद ब्रह्मानंदौ वश्च ब्रह्मानंद विषय तौ मात वो दोनों जिससे कम हो जाए उसका नाम है वेणु ठाकुर की जो वेणु है वो विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों को कम करके एक उत्कृष्ट कोटि का परमानंद सृजन करती है एक इसका नाम वेणु सह पशुपाल बलस चुकूज वेणु आगे वेणु की और व्याख्या अच्छा करेंगे भी तद व्रजस्त्रियुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम का परोक्षम कृष्ण से सखी भ्योन्व वर्णयत कहती हूं देखो देखो बरापीडम अभी तो सुखदेव जी महाराज की आवाज चल रही है अभी सुखदेव जी महाराज की पवित्र दिव्य मंगल भई वाणी है ये वो श्लोक है जो सुखदेव जी का प्राण है जो श्लोक अब मैं कहने जा रहा हूं केवल इसी श्लोक के लिए मैंने उस समय कथा नहीं कही कि यह श्लोक सुखदेव जी का प्राण है इसी से सुखदेव जी के प्राणों में स्पंदन होता है यही वह श्लोक है जिसको सुनकर के सुखदेव जी बावले होंगे यह श्लोक श्रीमद भागवत का प्राण है बरहारहा नटवर वपु कर्णयो कर्णी बिह्रगवास कनक कपीश वैजयती चला रंध्रा वेणु अधरसुधया पूरयन गोपविंद वृंदारण्यम स्वद रमण विशद गीत कीर्ति बरहापीडम भगवान वेणु निनाद करते हुए वेणुनाद लहरी को लहरान्वित करते हुए श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं यह है कथ्य कथ्य बरहापीडम ठाकुर कैसे हैं बरहापीडम उनके मस्तक पर मयूर पिच्छ है मोर पंख है श्री श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि कौन सा मयूर है कि हर मयूर का पिच्छ नहीं रहता है जी भगवती रासरासेश्वरी वृषभानुनंदिनी भगवान की प्राणप्रिया प्रियतमा प्रेयसी श्री राधा रानी की बाटिका का जो उनका क्रीडा पात्र मयूर है जब वह मयूर नर्तित होता है तो उसमें जो पिछ गिरता है उस पिछ को ठाकुर उठाके मस्तक पर बरहा पीडम राधा प्रिय मयूर बरहम मूर्धना बिभर्त्यजहा राधा प्रिय मयूरस्य बरह मूर्धना बिभर्त्यजहा श्री राधा रानी के बाडिका के प्रिय मयूर का बर उठा करके मस्तक पर रखते हैं नंदनंदन श्याम सुंदर और भरोती भास्वती करूणामयी जगज्जननी श्री मैथिली की बाडिका का जो मयूर है जब वह मयूर नर्तित होता है तो ठाकुर श्रीमद दशरथ नंदन रघुनंदन उसको उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं ऐसा न समझना कि कृष्ण मयूर मुक्ति है तो श्री रघुनंदन नहीं है चरित्र दोनों एक है हाँ। राम जी मोर पंख सिर सोहतनी मोर पंख सिर सोहतनी गुच्छी बिछी बीची कुसुम गली के मयूर पिछ है मयूर पिछ वहां भी मयूर पिछ यहां भी अब शाम छोड़ो तो बरा पीडम लेकिन मयूर नाचता है तभी पंखी गिरता है चातको खिले कीरे चकोरा पूजा तो भी हैं गटत कल मोरा बराहा पीडम भगवान के मस्तक पर मयूर पिछे नटवर बपुहु नटवत बपुहू बरवत बपुहू किम बहुना नटवर बपुह श्रेष्ठ नट के समान उनका शरीर है दिव्य मंगल में ये है या नटकी तरह है और बर तरह है नटवर बपू बरहा पीडम नटवर बपू ये बपू है हो बपू का मतलब ये सांसारिक शरीर नहीं है ये पांच भौतिक शरीर नहीं है ये तो बपू है श्री उच्चपाठ वैष्णव शिरोमणि श्री वल्लभा जी महाराज कहते हैं कि वम अमृतम ती की बपू जो अमृत अम्र्त को अमृतत्व प्रदान कर दे वह है बपू भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री मुनोहर कृष्णचंद्र का जो मंगलमय दिव्य विग्रह है ये अमृत को भी अमृतत्व प्रदान कर देता है फिर अन्न की तो कथा ही क्या वरहा पीजम नट वर बपु कृष्ण यो कर्णयो कर्णिकारम में बढ़िया कर्णकार है कुंडल एक है कान दो है कर्णयो विवचन या कर्णिकारम कर कुर ऐसे खड़े हैं कि एक ही कभी को दिखाई पड़ रहा है इसने कहते हैं कर्णयो कर्णिकारम विम्रत वासक कनक कपिशम बढ़िया पीताम्बर पहने हुए हैं वैजयंती मालाम बढ़िया बैजैन की माला धारण किए हुए हैं इस माला में विजय स्त्री विद्यमान है माला माला जिस माला में भगवती लक्ष्मी लीन हो गई है उसका नाम माला है माला ठाकुर कल क्या रहे हैं रंधान रंधान रंधानी में भागवत की भाषा है रंधान, रंधान, रंधान ऐसे लोक भाषा है रंध्रन वेणो अधर सुधया पूरयन अधर सुधाया सुधया वेणो रंध्रन पूयन अपने अधरामृत से अपने अधरामृत से वेणु के रंध्रों को आपूरित कर रहे हैं वेणु के छिद्रों को वंशी के छिद्रों को अपने मधुर मंगलमयी अधर सुधा से आपूरित कर रहे हैं ये वेणु क्या है जी ये वेणु क्या है ये यह वेणुगी ये वेणु की व्याख्या कर रहे वेणु है क्या ये वेणु साधारण नहीं भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव ने बड़ी तपस्या तपस्या करने के बाद बोलोक बिहारी नित्यलीला बिहारी ठाकुर श्याम सुंदर कृष्णचंद्र परमानंद जब उनके सामने आविर्भ भूत हुए तो क्योंकि महाराज क्या आज्ञा है कि स्वामी एक याचना है ये क्या कि हमने सुना है कि आप कृष्णावतार ले रहे हैं और वहां सबकी अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं मर्यादा पर्वत को लाभ करके आप हम चाहते हैं हमारी भी इच्छा पूर्ण हो कि हमारी इच्छा है स्वामी हम आपकी सुमधुर अधर का पान करें हमारी यह मंगलमय इच्छा है कि आपकी सुमधुर अधर सुधारस का हम पान करें और श्री जी के रहते हुए वो सौभाग्य हमको मिलने वाला है ही लेकिन हम उनसे ज्यादा ही सौभाग्य लेना चाहते हैं हमारी यही वजह लेकिन आप जहां रहोगे वहां श्री जी विद्यमान रहेंगी और श्री जी के रहते हुए हमको ये सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा स्वामी लेकिन हम सौभाग्य को चाहते हैं और इनके सामने चाहते हैं या फिर मुस्करा पड़े कि इसके लिए कष्ट सहना पड़ेगा क्या हमारा सब कुछ सहने के लिए तैयार होगा कटना पड़ेगा कि कट जाएंगे मरना पड़ेगा क्या मर जाएंगे छिदना पड़ेगा क्या छिड़ जाएंगे सूखना पड़ेगा सूख जाएंगे जलना पड़ेगा जल जल जल जाएंगे कि मुख जलाना पड़ेगा मुख भी जला लेंगे जल जाएंगे कट जाएंगे मर जाएंगे सूख जाएंगे तप जाएंगे सब कुछ कर लेगी स्वामी लेकिन आपकी मधुर सुधार का आस्वादन चाह जो जलेगा नहीं मरेगा नहीं कटेगा नहीं छिलेगा नहीं तपेगा नहीं उसको ठाकुर के परमानंद की प्राप्ति ऐसे ही हो जाएगी एक दो टके का सिनेमा का आनंद लेना जाते हु, चाहते हो चाहते हो लाइन लगाते हो गीते खाते हो सारी बातें करते हो और रामजी मधुर मंगलमयी अधर सुधा का आस्वादन ठाकुर के परमानंद सुधा का आस्वादन ठाकुर के कथारस का स्वादन, ठाकुर के चरित्र का स्वादन, ठाकुर के स्वरूप का आस्वादन ठाकुर की अनेक माधुरियों का स्वादन चाहते हो घर बैठे मिल जाए पैसे से मिल जाए कभी नहीं मिलने वाला मिलने वाला नहीं इसके लिए जलना पड़ेगा मरना पड़ेगा कटना पड़ेगा शंकर जी ने कहा सब तैयार है भगवान कृष्ण चंद्र का मंगल में अवतरण हुआ ब्रज में एक बंसी बजाने वाला आया उस बंसी की ध्वनि को सुनकर ठाकुर मोहित हो ठाकुर ने कहा हमको तो बंसी ला दो हमको तो बंसी ला दो नंद बाबा ने बांस कटवाई बंसी बनवाए आगे फेंक दिया उठा के हमको तो बंसी ला दो फिर कटा फिर आया फिर फेंका फिर कटा फिर आया फिर फेंक अनंत अनंत बांस अनंत बांस वहीं पर रह गए जरा देवी वहीं बैठ जाओ बाहर भीतर आने की प्रयास मत करो अनंतबास कटे अनंतबास कटे अनंतास छिरे वहीं रह गए भीतर एक भी नहीं आने पाए ठाकुर ने सबको फेंक दिया देखिए वातावरण का कितना असर होता भीतर मेरी कथा नहीं आई राम जी ठाकुर ने एक पसंद नहीं किया सब फेंक दिया उठा और रोना सुन अभी रुदन महाराज महीनों चलता था। एक दिन महर्षि सांडिल्य पर हरे नंद बाबा रोने लगे महाराज हमारी श्याम सुंदर लोग बंसी मांगते हैं हम कहां से दें अच्छी अच्छी बंसियां मंगाई अच्छी अच्छी बंसियां दी सोने की दी चांदी की दी तांबे की दी पीतल की दी कांच की दी लकड़ी की दी इसकी दी उसकी दी यहां से बनाया, वहां से बनाया, स्वामी रुदन समाप्त नहीं हो रहा शार्गिर ने वहां से ध्यान दिया था कृष्ण से कहा स्वामी मेरे मन में बता दो आखिर कहां की वंशी चाहते हैं क्योंकि तो तुम्हारे चरित्र को जान लेना हमारे बस की बात नहीं है हम ध्यान रखकर के दुनिया को जान सकते हैं तुमको नहीं जान सकते और अगर तुमको भी जान जाए तो तुम्हारी लीला को नहीं जान सकते तुमको जानना आसान लेकिन तुम्हारी लीला को जानना बहुत मुश्किल है स्वामी बताओ क्या चाहे ठाकुर प्रत्यक्ष हो गए शांडिली महर्षि के हृदय में कहते हैं मुझे उस बात की दलसी चाहिए शांडिल्य ने कहा कि महर्षि नंद बाबा के यहां कि आपके घर के पीछे एक बांस की, की कोट है क्या हरे तो कि उसके बीच में पतला सा बांस है कहे हाँ बहुत पुराना है वो तो और वो, वो महाराज बढ़ता नहीं वो ज्यादा मोटा नहीं होता बड़ा सुंदर है उतना तो ही है और उसके सौंदर्य के कारण हम लोगों ने कभी उसका उच्छेद नहीं किया क्या वह सुसी क्यों का वो बांस कटा आया जो भी क्रियाएं होती हुई और उस बांस की जब मंगलमयी बंसी बजी बनी और वो बंसी जब दूर से आई ठाकुर नरक पड़े ले आओ ले आओ ले आओ उस बंसी को लेकर के महाराज तुरंत ही ठाकुर ने बजान आरम किया तो बंसी कौन है वंशस्तु भगवान रुद्रहा साक्षात भगवान भूतभावन शंकर ही मां से ये बंसी के रूप में साक्षात भूतभावन भावन शंकर हैं ऐसा रेणु में और उस वेणु के सामने अगर दुनिया के सारे रस फिके हो जाए तो क्या आश्चर्य ऐसा ऐसी रंध्र वेणु रधर सुधाया पूयन अपने अधर सुधा से उस वेणु के रंध्र को परिपूरित कर रहे हो स्वामी एक तरफ तो आपको छिद्र पसंद नहीं है और दूसरी तरफ छेदवारी बंसी को स्वीकार कर रहे हो ये आपकी लीलाबली भी चित्र है आप कहते हो चित्र मुझे पसंद नहीं और जिसमें सात सात नौ नौ छेद भरे पड़े हैं उसी को तुम स्वीकार कर रहे हो तो कह मैं वह चित्र नहीं पसंद करता जो व्यक्ति के जीवन में हो बंशी के जीवन में कुछ नहीं बंसी के जीवन में मैं बंसी से किसी ने पूछा कि बंसी तू ठाकुर को इतनी प्यारी क्यों है तेरे में कौन सा ऐसा वैशिष्ट है कि मेरे में वैशिष्ट तन मन सकल खाली करो मेरा शरीर भी मेरा मन भी मैंने ठाकुर के लिए खाली चल दिया तन मन सकल खाली करो रही एक नाठी भीतर ये गांठे ही ठाकुर को पसंद नहीं है और हमारे मन में महाराज कितना अपनी बात कह रहे हैं आप अपनी सोचो हमारे मन में कितनी गांठें हैं कामना की गांठें वासना की गांठें लोभ की गांठें क्रोध की गांठें मोह की गांठें मत्सर की गांठें ठाकुर कहां से पसंद रही एक न गांठ भीतर गांम सु भार मेरे अंदर श्याम का स्वर है मेरा अपना स्वर नहीं और हमारे अंदर अपनी राग के अलावा किसी की राग है ही नहीं कहां से ठाकुर की ताप्ति होगी हमारे अंदर अपनी राग है अपनी बुद्धि है अपनी अकल है हम कहते हैं इसलिए थी, बंसी कहती ठाकुर कहते हैं है, इसलिए थी। राम जी इसलिए ठाकुर को बंसी बहुत प्यार मार है छिद्र है उसमें भगवान कहते बंसी तुम हमारी सखी भी हो तुम हमारे बांस की बंसी है, बंसी तुम हमारी सखी भी हो साथी हमारी आराध्य आराध रा, आराध रा, भी हो हमारी सखी भी हो हमारी आराध्य भी हो आज मैं बंसी बजा रहा हूं जब मैं तुमको अधर सुधा पर रखता हूं उस समय तुम सखी रहती हो और जिस समय बजाना शुरू कर देता हूं उस समय तुम आराध्य हो जाती हो क्या यह कैसे आराध्य शंकर है हैं और मैं उनको बिठाता कहा हूं उनको बिठाता कहा हूं अपने औष्ठों की मंगल में, अपने ओष्ठों की मंगलमय ही सैया प्रदान करता हूं बिछौना क्या है कि अपने सुंदर सुकमार सुकुमार करारविंदों का करकमलों का बिछौना तैयार कर देता हूं अरे गर्मी लगती है तो क्या करते हो कि अपनी सुंदर सुंदर हलकावलियों को ढूंढ करके आपको बढ़िया उसी व्यजन से आपको हवा देता हूं वायु देता हूं और इसके बाद भोजन के अपने मधुर अधर सुधार इसका भोग लगाता हूं और अपने अपने सुंदर सुकोमल अंगुलियों से आपका पाद संवाहन करता हूं ऐसी सेवा के बदले केवल एक बार अचना है केवल एक केवल एक ही भगवती श्री राधा रानी का अविरल साथ हमको मिलता नहीं कुछ इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता रंध्रन्वेणोधर सुदया पूोपवृंदी वृंदारण्यम स्वद रमणम प्राविशत वृंदारण्य में ठाकुर प्रविष्ट हो रहे हैं वृंदारण्य को तो समझोग वृंदारण्यम स्वपद रमणम फिर सुना वृंदावन ये वृंदावन है ये साधारण वन नहीं है महाराज वृंद वृंद भक्तों के समूह का जहां आवन होता है जहां परिलक्षण होता है भक्तिरस संवर्धन होता है उसको बोलते हैं वृंदावन ये स्वपद रमण है ये स्वपद रमण है अने ठाकुर के चरणों से अंकित है इसलिए स्वपद रमण है अथवा स्वपद रमन क्यों है कि स्वपदादपि रमणम ये बैकुंठ से भी रमणीय ये स्वपद रमण है या, या स्व के पद से रमण है हमारी स्व कौन है भगवती रास राशे श्री श्री राधा रानी और राधा रानी के मंगलमय चरणों से अंकित है इसलिए स्वपद रमण स्वस्या श्री राधाया अंकित पदई रमणम स्वद रमण वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशदीत की गोप्यौचु गोपिया गोपियों ने शुरू किया अक्षणवता फल न परम विदा सख्य पशून अनुशो वक्त ब्रजेश सुतोरन्वेनुष्ट येवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्ष आंखों के इसकी व्याख्या शायद भी कर रहा था आंखों की आंखों के प्राप्त करने का कर केवल एक फल है एक और दूसरा है ही अक्षणवताम फलम इदम अपरम किंचन्न न अक्षणवताम फलम इदम न परम विदाम अगर आप नहीं जानते तो दुनिया में जान कौन सकता है सारी ज्ञान राशि तो आपसे ही उत्पन्न हुई है। है? क्या, चा, क्या है कि भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर का मुखारविंद दिखाई पड़े बस यही जीवन का फल है आंखों का फल है वक्तम ब्रजेश सुतो ब्रजेश सुतो कृष्ण बलराम वक्तम भगवान कृष्ण और बलराम जी के वक्त को हम देखे तो कृष्ण बलराम तो दो हैं वक्त एक है वक्त्र कहना चाहिए परिजय वक्त्रे ब्रजेश सुतयो बढ़िया है ये वक्तम ब्रजेश सुतयोग क्यों कृष्ण बलराम है ना ये तो केवल प्रेम को छिपाने के लिए कह दिया गया है कि कृष्ण बलराम के मुख को देखें और मुख देखना तो एक ही का भीष्ट है वक्तम ब्रजेश सुतो मुख देखना एक ही का भीष्ट है अथवा ब्रजेश सुतो ब्रजेश सुताच ब्रजेश सुत ब्रजेश सुत तयो ब्रजेश सुतयो राधा कृष्ण यो अरे ब्रजेश सुतयो बने राधा कृष्ण का मुखारविंद तो वहां भी दो होना चाहिए एक क्यों हो गया आप सखियां कह रही सखियां कह रहे हमारा आस्वाद्य श्री कृष्ण का सम्मिलित प्रेम है याद रखिए सखियों का जो आस्वाद्य है श्री राधा रानी कृष्णचंद्र का सम्मिलित कर ये सखियों का आस्वाद्य है या ईर्ष्या दाह नहीं ये सब संसार के प्रेम में वक्रम से सुतयो तो फिर वहां भी दो होना चाहिए फिर वो दोनों मिलकर के ऐसे एक हो गए हैं कि दोनों मुखड़े एक दिखाई पड़ रहे हैं तो वक्रम से सुतयो अनुवेणु जुष्ट पता भी नहीं चल रहा कि वेणुशी राधा की ओर से बज रही है या इसी भगवान कृष्णचंद्र की ओर से बज रही है वक्रम से सुतयो इस भंगी का कारण क्या है इस भंगी का कारण क्या है कि इस भंगी का कारण है कि ठाकुर जब अपने हाथ से बंसी उठाते हैं तो श्री राधा रानी के हृदय चितता है।, है कि इतनी सुकोमल करकमल और वो बंसी उठाते हैं कि श्याम सुंदर हम बंसी ले लेंगे आपकी ओठ में लगा देंगी बजाना आप तो वक्रम ब्रदेश सुतयो अनुवेणु दुष्टम ये वीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम इस प्रकार दिव्य वेणुगीत का उदय होता है भगवान शिक्षा देते हैं कि जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए जो जल में नगन स्नान करता है उसको पाप लगता है बड़ देवता उससे नाराज हो जाते हैं और उसके शरीर के अनिष्ट होने की आशंका है ऐसा गोपांगनाओं को मना किया भगवान दूसरी बात गोपांगनाओं के समस्त आवरण को नष्ट कर दिया मल विक्षेप आवरण जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक प्रियतम की प्रेम की प्रसाप्ति नहीं होगी आवरण बंद कर दिया भगवान याज्ञिक ब्राह्मणों को शिक्षा देना चाहते हैं जीवन की सफलता किसमें है भगवान अपने ग्वाल गौ, बालों से कहते हैं भूख बहुत जोर से लगी ग्वाल बालों ने कहा हमको भी स्वामी भूख लगी है कि जाओ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनसे मान लो मेरा नाम लेना ब्राह्मणों के पास गए ब्राह्मणों ने न कुछ हा कहा न न कहा चुपचाप रहे नू तो कहा न हाँ कहा कुछ नहीं चुपचाप रहे लौट आगे हमारे जो कुछ बोलती तो उनकी पत्नियों के पास चले जाओ घर में उनके पत्नियों के पास चले जाओ और उनसे कह दो कि भगवान भूखें अब तो महाराज जब पत्नियों के पास उन्होंने जाके कहा कि श्री कृष्ण बलराम आए हैं बड़े भूखे अब और वो जज की पत्नियां महाराज नौ प्रकार के व्यंजन को लेकर के अपने हाथों में और प्रेम के बस्ती में मस्त श्री भगवान कृष्ण चंद्र के पास आती हैं और उनको भोजन करती हैं कहती हैं आप पधारो भगवान कहते हैं आपका स्वागत है लेकिन अब आप पधारो यज्ञ पत्निया कहती स्वामी ऐसा थैंक यू कि हमारे पति रोक रहे थे जब हम आई हैं और उनकी वागड़ को छोड़कर करके हम चली आए अब हम जाएंगे तो हमको रखेंगे अब तो हम जंगल में तपस्या करके जीवन बिता देंगे भगवान कृष्ण का जाके देखो तो सही है। ना आदर करें तो फिर चलिए जज्ञ पत्नियां जाती हैं ब्राह्मणों ने उनका बड़ा स्वागत किया आओ तुम्हारे लिए यह आसन खाली है हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमको लेकर के इस जगह की पूर्ति करेंगे और जब जगह पत्नियां बगल में बैठी महाराज तो उनके अंग से एक इतनी मधुर निर्मल सुगंध निकली उनकी आंखों से इतने सुंदर भाव का दर्शन हुआ वो यज्ञ पुरुष सब के सब ब्राह्मण पछताने लग गए हा तो हमने गलती की हमारा जीवन तो यो ही चला गया हमारी प्रीनता को धिक्कार है हमारी क्रिया को धिक्कार है हमारे व्रत को धिक्कार है हमारे जन्म को धिक्कार है दिव्य जन्म नीव दिव्य